बुद्ध की अनूठी क्रांति भगवान बुद्ध की गाथाओं पर सदगुरु ओषो के अमृत प्रवचन एस धमो सनातनों प्रवचन नंबर 67 भाग दो आनंद को मिला जवाब इस घड़ी में आनंद को जवाब देते हुए बुद्ध ने यह गाथा कही थी दुल्लभो पूरी सांझचो नासो सब जायति। सब जगह तो बुद्ध पैदा नहीं होते पुरुष श्रेष्ठ तो दुर्लभ है और बुद्धत्व तो को ही बुद्ध कहते हैं पुरुष श्रेष्ठ मनुष्य तो सभी हैं लेकिन जब तक तुम्हारे जीवन में बुद्धत्व की किरण ना हो तब तक तुम श्रेष्ठ नहीं हो तब तक तुम, तुम नाम मात्र के आदमी हो काम चलाऊ आदमी हो तुम्हारे भीतर अभी श्रेष्ठ का अवतरण नहीं हुआ तुम्हारे भीतर का दिया नहीं जला तुम्हारी बुद्धि अभी निखरी नहीं तुम्हारी बुद्धि पर हजार हजार कालिक पुती और तुम्हारी बुद्धि पर हजार हजार पर्दे पड़े श्रेष्ठ पुरुष का अर्थ है जो बुद्धत्व तो को उपलब्ध हुआ जिसके भीतर का बोध जागा जिसके जीवन में किरणें फैली जिसके भीतर का दिया जला और जब अब जिसका जीवन एक रोशनी है इस रोशनी के बाद तुम जो भी करोगे उस श्रेष्ठता आ जाएगी तुम जो भी करोगे वो श्रेष्ठ हो जाएगा तुम मिट्टी छुओगे सोना हो जाएगी तुम्हारा स्पर्श अमृत का स्पर्श हो जाएगा और तब तुम्हारे लिए कोई कितना ही दुख दे कोई कितनी ही पीड़ा दे इससे कुछ फर्क ना पड़ेगा तुम्हारी श्रेष्ठता को कोई डिगा ना सकेगा जिसने इंसानों की तकसीम के सदमे झेले फिर भी इंसान की अखुवत का प्रस्तार रहा यह बुद्धत्व की परिभाषा है आदमियों ने जिसे सताया परेशान किया जिसने इंसानों की तकसीम के सदमे झेले फिर भी इंसान की अखुवत का परस्तार रहा फिर भी उसकी अनुकंपा अकंप रही फिर भी आदमी का भला हो यही उसकी आकांक्षा रही जीसस को सूली पर लटकाया तो भी आखिरी समय जीसस ने यही कहा है प्रभु इन्हें क्षमा कर देना क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं और जिनके लिए वो क्षमा मांग रहे थे वो पत्थर फेंक रहे थे सड़े गले फल फेंक रहे थे गंदगी फेंक रहे थे जूते फेंक रहे थे जितना अपमान हो सकता था जीसस का कर रहे थे मरते हुए आदमी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे जीते जी भी दुर्व्यवहार किया मरते क्षण में भी उनको दया न आई जीसस को प्यास लगी सूली पर लटके वो सूली जो यहूदी देते थे उन दिनों आदमी जल्दी नहीं मरता था हाथ ठोंक देते पैर ठोंक देते किलों से कभी छह घंटे लगते मरने में कभी आठ घंटे लगते कभी आदमी चौबीस घंटे लटका रहता खून बहता रहता जब सारा खून बह जाता शरीर से तब आदमी मरता वो आजकल जैसी सूली नहीं थी जो क्षण में हो जाती बड़ी पीड़ादारी थी तो खून बहने लगा है उनकी देह से और बड़ी गहरी प्यास लगी लगती है प्यास जब खून बहेगा तो पानी कम होने लगता है क्योंकि खून के साथ शरीर का पानी बहने लगता है तो बड़ी उन्हें तीव्र प्यास लगी उनका कंठ जल रहा है प्यास से भरी दोपहरी है और उन्होंने जोर से चिल्ला के कहा कि मुझे प्यास लगी तो किसी ने गंदी नाली में एक मसाल डाल के मसाल बुझा दी और मसाल के ऊपर जो गंदगी लग गई पानी लग गया नाली का वो उठा के जीसस के चेहरे के पास कर दी कैसे चाट लो इससे थोड़ी प्यास बुझ जाएगी इनके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि है प्रभु इन्हें क्षमा कर देना क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं जिसने इंसानों की तकसीम के सदमे झेले फिर भी इंसान की अखुबत का परस्तार रहा ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ उसे न कोई अपना है न कोई पराया है द्वार के लिए न भीतर है न बाहर द्वैत दर्शन में तुम घर के भीतर बैठे हो बच्चा बाहर खेल रहा है तुम कहते बाहर खेल रहा है बच्चा भीतर आ गया तुम कहते भीतर आ गया लेकिन द्वार से पूछो कि क्या बाहर है क्या भीतर है तो द्वार के लिए तो दोनों बराबर दूरी पर है बाहर और भीतर द्वार के लिए ना भीतर है ना बाहर द्वैत दर्शन में जो द्वार बन के खड़ा हो गया है उसे ना कोई अपना है ना कोई पराया ना कुछ बाहर है ना भीतर ना कुछ सुख है ना दुख उसका द्वंद्व गया द्वैत गया अब तो उसे एक ही दिखाई पड़ता है इस एक की प्रतीति का नाम श्रेष्ठत्व है और बुद्ध ने का ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति सब जगह उत्पन्न नहीं होता फिर जब कभी ऐसा अनूठा व्यक्ति कहीं पैदा होता है वह धीर जहां उत्पन्न होता है उस कुल में सुख बढ़ता है कुल का अर्थ भी समझना उसके भी भूल होती रही उसका अर्थ हुआ कि जिस घर में बुद्ध पैदा होते हैं उसमें सुख बढ़ता है वो तो ठीक ही है बुद्ध की मौजूदगी जहां होगी वहां सुख बढ़ेगा अकारण भी कोई बुद्ध के करीब से गुजर जाएगा तो भी सुख की एक झलक सुख का एक झोंका उसे लग जाएगा बुद्ध के पास न जानकर भी आए हुए आदमी को थोड़ी सी सुगंध तो लगी जाएगी तो जिस घर में बुद्ध पैदा होंगे उस घर में तो सुख होगा ये ठीक है मगर यह बात असली नहीं है बुद्ध की भाषा में कुल का कुछ और अर्थ होता है बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे भीतर कोई थिर आत्मा नहीं है तुम्हारे भीतर कोई ठोस आत्मा नहीं है तुम्हारे भीतर एक संतति है जैसे हम सांझ को दिया जलाते शाम को दिया जलाया फिर सुबह अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या यह वही दिया है जो रात तुमने जलाया था तो तुम क्या कहोगे तुम अगर थोड़ा सोच विचार करोगे तो तुम कहोगे कि दिया तो वही है एक अर्थ में लेकिन एक अर्थ में नहीं भी है क्योंकि जो ज्योति हमने जलाई थी वो तो कभी की बुझ चुकी दूसरी ज्योति आ रही प्रतिक्षण जो ज्योति हमने जलाई थी वो तो हवा में लीन होती जा रही और दूसरी ज्योति आती जा रही है तो ये दिया इस अर्थ में वही है कि इस दिए में जो ज्योति अभी जल रही है वो उसी ज्योति की संतति है उसी कुल में आई है मगर वो ज्योति तो कभी की जा चुकी हजारों ज्योतियां आ चुकी रात में और जा चुकी जैसे नदी है तुम कहते हुए ये गंगा है तुम कहो कि हम पिछले वर्ष भी यहां आए थे ये वही नदी है तो बुद्ध कहते हैं यह वही नदी है ठीक से सोच के कह रहे हो नहीं उसी नदी के कुल में है वो नदी तो कब की बह गई जो तुम देख गए थे साल भर पहले वो तो सागर में गिर चुकी हां उसी की धारा में बहने वाली नदी है उसी से जुड़ी है उससे भिन्न भी नहीं है उसके साथ एक भी नहीं है इसको बुद्ध ने संतति का नियम कहा है इसको बुद्ध कहते हैं कुल तुम जब पैदा हुए थे तुम वही हो कितनी तो धारा बह चुकी कितनी तो नदी बह चुकी गंगा का कितना पानी तो बह चुका तुम जवान हो गए अब कितने बह गए बूढ़े होोगे तब तुम यही रहोगे तब बहुत कुछ बह चुका होगा लेकिन एक अर्थ में तुम यही रहोगे क्योंकि एक ही धारा है जो पैदा हुआ था वही तो नहीं मरेगा जो बच्चा पैदा हुआ था सत्तर साल पहले वही थोड़ी मरेगा सत्तर साल में तो सब बदल गया लेकिन फिर भी एक अर्थ में वही मरेगा वही धारा टूटेगी इस धारा के सिद्धांत को बुद्ध ने बड़ा मूल्य दिया यह उनकी अनूठी खोज है इसका अर्थ हुआ कि इस जगत में कोई भी चीज स्थिर नहीं है तुम भी थिर नहीं हो अथिरता इस जगत का स्वभाव है परिवर्तन इस जगत का स्वभाव है इसके पहले भी लोगों ने कहा है कि जगत का स्वभाव परिवर्तन है लेकिन तुम को बचा लिया था उन्होंने कहा था तुम नहीं बदलते सब बदल रहा है तुम थिर हो लेकिन बुद्ध कहते हैं तुम भी थिर नहीं हो तुम भी बदल रहे हो और जो नहीं बदल रहा है उसका तो तुम्हें पता ही नहीं और जब तक तुम हो तब तक उसका पता भी नहीं चलेगा जब तुम बिल्कुल ऐसा अनुभव कर लोगे कि मैं भी इस बदलती जगत की ही एक छाया हूं और तुम भी इस जगत की बदलाहट के साथ बदलते जाओगे और धीरे धीरे ये मोह छोड़ दोगे कि मैं थिर हूं तब तुम्हें कुछ दिखाई पड़ेगा कुछ जो शाश्वत है लेकिन उसकी बुद्ध ने चर्चा नहीं की क्योंकि वो कहते हैं चर्चा करते से ही गलती हो जाती जिसकी भी हम चर्चा कर सकते हैं वही अशाश्वत हो जाता है इसलिए उसे चर्चा के बाहर छोड़ दिया है, है कुछ अनिर्वचनी नित्य मगर उसकी चर्चा नहीं किए तुम तो जिसे अभी जानते हो कि मैं हूं यह बदल रहा है तुम एक धारा हो एक संतति हो जैसे दिए की ज्योति या नदी इस बात को ख्याल में लोगे तो अरसाफ हो जाएगा वह धीर जहां उत्पन्न होता है यथ सो जायती धीरो तम कुलम सुख मेधती उस कुल में सुख बढ़ता है जहां बुद्धत्व का पदार्पण हो गया फिर उसके बाद तुम्हारे भीतर जो संतति चलती जो धारा आती तुम जो रोज रोज पैदा होते हो उसमें रोज रोज सुख बढ़ता चला जाता आज और कल और परसों और तुम बदलते जाते हो लेकिन सुख घना होता जाता है सुख बढ़ता ही चला जाता है और एक ऐसी घड़ी आती जहां सुख महासुख हो जाता है उस महासुख की घड़ी को ही निर्माण की घड़ी कहा है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 ये भी चाहता था हो जाए और अगर आज कोई इसको राजमहल देने को राजी हो तो ये सन्यास छोड़कर खड़ा हो जाएगा कि मैं आया ये एक बार भी लौट के फिर सन्यास की तरफ नहीं देखेगा अब आगे आदमी बुद्ध पुरुषों के पास बैठ के भी राज सुख की बात कर रहे हैं सोच रहे हैं कि राज में सुख होगा राजसुख के समान दूसरा सुख नहीं और किसी ने कहा काम सुख अरे काम सुख के सामने राजसुख में क्या रखा है असली सुख स्त्री या असली सुख पुरुष है